भाष्यार्थ अध्याय शांक्यान ब्राह्मण एक अहोरात्रादिप काल से अतिमुक्ति का साधन याग्यवल हौवाच यदिदमहोरात्रमहोरात्रपन्नम के हो हो मति केन यजम होरात्रुरा मुच्यतो न्यक्षादि चक्षुर्स्योस्तम चक्षुषावादित्य सौध्वर्यो स मुक्ति साति मुक्ति ही। हे वाजवल्क ऐसा ने कहा अश्वनिक जो कुछ है सब दिन और रात्रि से व्याप्त है सब दिन और रात्रि के अधीन है तब किस साधन के द्वारा यजमान दिन और रात्रि की व्याप्ति का अतिक्रमण कर सकता है इस पर याज्ञ वल्क बोला अध्वर्य ऋत्विक और चक्षुरूप आदित्य के द्वारा अधर्य यज्ञ का चक्षु ही है अतः यह जो चक्षु है वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है वह मुक्ति है और वही वह अतिमुक्ति है यागवल्क उवाच स्वाभाविक स्वाभाविकसंग प्रयुक्ता कर्मलक्षण मृत्यो रुक्तिव्याख्या तस् कर्मण सा संग से कर्म राश्रयभूता यो विपरिणाम अहेतु काल तस्मा काल क्रियानुष्ठान पृथति प्रागुरुध्वम क्रियाुषतिरेके प्रदुर्धिया साधन विपरिणाम अहेतुन व्यापारदर्शना काल से तस्था दति मुक्तिवक्त्ये आह हे याग्ञवल्क ऐसा अश्वन ने कहा स्वाभाविक अज्ञान जनित आसक्ति होने वाले कर्म रूप मृत्यु से अति मुक्ति की व्याख्या कर दी गई जो उस आसक्ति युक्त कर्म रूप मृत्यु के आश्रयभूत दर्श और पूर्ण पूर्णमाशादि कर्म के साधनों के वे परिणाम का हेतु भूत काल है उस काल से पृथक जो अति मुक्ति है अर्थात जो उस काल से मुक्त होने का साधन है उसका वर्णन करना है इसलिए यह आरंभ किया जाता है क्योंकि क्रिया के अनुष्ठान के बिना भी क्रिया के पूर्व और पश्चात उसके साधनों के विपरिणाम के हेतु रूप से काल का व्यापार देखा जाता है अतः काल से पृथक अतिमुक्ति का वर्णन करना आवश्यक है इसलिए श्रुति कहती है यदिदम सच कालो सालों विरूप अहोरात्रादिलक्षण तिथ्यादि लक्षण रात्रादि लक्षणा तब अति मुक्ति अहो मुक्तिमा जायते वर्धते विनश्यति चथा यज्ञ साधन च यह जो कुछ है सब दिन और रात्रि से व्याप्त है वह काल दो प्रकार का है दिन रात्रि रूप और तथ्यादि रूप। उनमें से पहले अहो रात्रादि रूप काल से अति मुक्ति बतलाई जाती है दिन रात्र से ही सब उत्पन्न होता बढ़ता और नाश को प्राप्त होता है इसी प्रकार यज्ञ के साधन भी उन्हीं से उत्पन्न होते बढ़ते और नष्ट होते हैं यज्ञ यजम से चक्षध्वर्ज्यु शिष्टानक्षरा पूर्वण यजम से चक्षध्वर्जुस् साधन दयाय आध्यात्मा परिच्छेद हित्वा अधिदेवतात्मना दृष्टि य मुक्ति सोधरादित्य भाव न दृष्टो मुक्ति सव मुक्तिवाति मुक्तिरिति पुर्वत आदितात्म भाव आपन्न से ही नाहोरात्रि संभवत यज्ञ यानी यजमान के नेत्र और शेष अक्षरों को पूर्वत लगाना चाहिए अर्थात यजमान के नेत्र और अध्वर्य ये दोनों साधन अपने अध्यात्म और अधिभूत परिच्छेद को त्याग कर जब अधिदैव रूप से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्ति है आदित्य भाव से देखा हुआ वह अधर्य मुक्ति ही है पूर्वतः मुक्ति ही अति मुक्ति है क्योंकि आदित्य भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए दिन रात होने संभव नहीं है तिथ्यादि रूप काल से अति मुक्ति का साधन इदानिम तिथ्यादि लक्षणाद्यति मुक्ति रुच्य अब तिथ्यादि रूप काल से अतिमुक्ति बताई जाती है होवाच पूर्वपक्षा पूर्वपक्षा यावलोवाच यदिद पूर्वपक्षापरपक्षाभ्या आंसूपक्षापरपक्षाभ्यापन्न कजमा पूर्वपक्ष आम अति मुच्यतवायुना प्राणीन प्राणो वै योदघाता तद्यो यम प्राण सभा पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से व्याप्त है सब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष द्वारा वश में किया हुआ है किस उपाय से यजमान पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की व्याप्ति से पार होकर मुक्त होता है इस पर याज्ञवल्क ने कहा उद्गाता ऋत्विग से और वायु प्राण से क्योंकि उद्गाता यज्ञ का प्राण ही है तथा य जो प्राण है वही वायु है वही उद्गाता है वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है यदिदम यदिदर्व अहोरात्रो अवैशिष्ट आदित्य कर्ता न प्रतिपदादीनाथीना तू वृद्धि छयोपगमन प्रतिपत्प्रभृती चंद्रमा कर्ता अत तदापत्या पूर्वपक्ष पर आदित्यापत्या अहोरात्र यदिदर्व ये जो अविशिष्ट वृद्धि क्षय शून्य दिन रात है इन सब का कर्ता आदित्य है किंतु वह प्रतिपदादि तिथियों का कर्ता नहीं है उन प्रतिपदादि के तो वृद्धि और क्षय देखे जाते हैं अतः उनका कर्ता तो चंद्रमा है अतः आदित्य भाव की प्राप्ति से जैसे अहोरात्र का अतिक्रमण होता है उसी प्रकार चंद्र भाव की प्राप्ति से पूर्व पक्ष और अपर पक्ष का अतिक्रमण किया जा सकता है तजमान से प्राणो एव उद्गाता इत्युद्गीत उद्घातागीत वगतम वाचा चे साणन चोदगात चर्धारित अथत प्राणसापीर ज्योतिपमस चंद्राणवायुचंद्रमसाचंद्रमसवायुना चोपसंहरे चोपसंहारे न कचिद विशेष एवं मनमुतिवायुनाधिदेणोपस वहाँ कर्ण शाखा की श्रुति में यजमान का प्राण वायु है वही उद्गाता है यह बात उद्गीत ब्राह्मण में जानी गई थी और यह निश्चय किया गया था कि उसने वाक से और प्राण से उद्गान किया इस प्राण का जल शरीर है और यह चंद्र ज्योति रूप है वायु प्राण और चंद्रमा की एकता होने के कारण यदि उद्गीत ब्राह्मणोक्त और उपर्युक्त श्रुतियों का चंद्रमा और वायु रूप से अलग अलग उपसंहार किया गया है तो उसमें कोई अंतर नहीं है ऐसा मानकर ही श्रुति इस मंत्र का अधिदैव वायु रूप से संहार करती है अपिछा वायु अभी चायुनिमित वृद्धिक्षय चंद्रमश तेनाथ्यालक्षण से काल से कर्तूरपी कार्यता वायु अतो वायुपन्न स्थितिथ्यादी भवति तेन श्रुत्यंतरे चंद्ररूपेण दृष्टिमुक्ति रिमुक्ति यह तो कण्वाना साधन दोव से तत्कारणेण वायुआत्मना दृष्टिमुक्तिरतिमुक्ति न श्रुत्योरोध है इसके स्वाय चंद्रमा के वृद्धि और क्षय भी वायु के ही कारण है अतः वायु तिथ्यादि रूप काल के कर्ता चंद्रमा का भी कराने वाला है इसलिए वायु रूप को प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादि रूप काल से पार हो जाता है यह कथन और भी युक्ति युक्त है अतः अन्य श्रुति माध्यनीय शाखा में जो चंद्र रूप से दृष्टि है वह मुक्ति और अति मुक्ति है परंतु यहाँ काण्व्यशाखा वालों के मत में अहोरात्र और तिथि आदि दोनों ही साधनों के कारणभूत वायुभाव से जो दृष्टि है वह मुक्ति और अतिमुक्ति है इसलिए इन श्रुतियों में विरोध नहीं है परिच्छेद के विषयभूत मृत्यु को पार करने के आश्रय का वर्णन मुक्तिर सोति कालादुक्तिव्याख्या यजमान शोति मुच्यम खेनावस्टम पीच्छेद विषय मृत्युमतीत फल प्राप्त अतिमुच्यतुच्य यजमान की मृत्युप काल से अति मुक्ति होने की व्याख्या की गई वह अति मुक्ति होता हुआ किस आश्रय से परिच्छेद के विषयभूत मृत्यु को पार करके फल प्राप्त करता अति मुक्त होता है सो बतलाया जाता है याज्ञवल के होवाच यदिद अंतरिक्षम अनारंभ इव के क्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम इति यज्ञस्य ब्रह्मा आक्रमतः चंद्र मनो वै ब्रोस अतः मुक्ति, मुक्ति हे याज्ञवल्क ऐसा अश्वल ने कहा यह जो अंतरिक्ष है वह निराल्ब सा है अतः यजमान किस आलंबन से स्वर्गलोक में चढ़ता है इस पर याज्ञवल्क ने कहा ब्रह्मा ऋत्विज के द्वारा और मन रूप चंद्रमा से ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है और यह जो मन है वही यह चंद्रमा है वह ब्रह्मा है वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है इस प्रकार अति मोक्षों का वर्णन हुआ अब सम्पदों का निरूपण किया जाता है यदि न प्रसिद्धम अंतरिक्ष में आकाश अनारंबण अनालंबनम इव शब्दादस्तव त्रांबन तत् न ज्ञात इत यू तद्मान मन आलंबन तत्सवना केनेति पृछ्यते अन्यथा फल प्राप्तिर संभवात्नावष्टंबेना क्रमेण यजम कर्मफल प्रतिप्यम अतिच्य से कं तदिदी तदिद प्रश्न विषय केना क्रमेण यजम स्वर्गम इति स्वर्गम लोकम फल प्राप्त मुच्यत यह जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष अर्थात आकाश है वह अनारंबन अनालंबन सा है इव शब्द से यह अभिप्राय है इसमें आलंबन तो है किंतु वह जाना नहीं जाता यह जो ज्ञात न होने वाला आलंबन है वही केन इस सर्वनाम द्वारा पूछा जाता है नहीं तो यदि आलंबन का अभाव माना जाएगा तो फल प्राप्ति ही संभव न होगी यहाँ प्रश्न का विषय यह है कि जिस आश्रय के द्वारा यजमान कर्म फल को प्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है वह क्या है तात्पर्य यह है कि यजमान किस आश्रय से स्वर्गलोक पर आरूढ़ होता है यानी स्वर्गलोक रूप फल को प्राप्त करता अर्थात अतिमुक्त हो जाता है ब्रह्मण्वजा मनसा चंद्रेण पूर्वत चंद्रेणेक्षरसाध्यात्म यज्ञ यजम से मन सोसो चंद्रोधिद मनोध्यात्म चंद्रमा अद्ववत मिति प्रसिद्ध एव चंद्रमा ब्रह्मत्नाभूत ब्रह्मण परछिन्न रूपत्मं च मनस चंद्रमसा एकदय अपरछि चंद्रमसो ऋपेण पश्यमस मनसावलन कर्मफल स्वर्ग लोक प्राप्त मुच्यतेहाराथ वचन प्रकार मृत्यो रोक्षा सर्वाण् दर्शन प्रकरण प्रकारा याज्ञांग विषय विषयाण्यस्वसर उक्तानिति कृत्पसर इतने मोक्षा एवं प्रकारा अति मोक्षा ब्रह्म ऋत्विक से और मन रूप चंद्रमा से इन अक्षरों की योजना पूर्ववत्त करनी चाहिए यह यज्ञ यानी यजमान का जो यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन है वही यह अधिदेव चंद्रमा है मन अध्यात्म है और चंद्रमा अधिदेवत है यह प्रसिद्ध ही है वही चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक है इसी से अधिभूत ब्रह्मा के और अध्यात्म मन के जो परिच्छ रूप है इन दोनों को चंद्रमा के अपरिचिन्न रूप से देखता है उस चंद्रमा रूप मन को आश्रय मानकर उससे अपने कर्म फलभूत स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है अर्थात अतिमुक्त हो जाता है ऐसा इसका अभिप्राय है इत्यति मोक्षा इस वाक्य में इति पर उपसंहार के लिए कहा गया है अर्थात इतने प्रकार के मृत्यु से अतिमोक्ष है इस बीच में यज्ञांग विषयक सभी दर्शन प्रकारों का वर्णन कर दिया गया है इसलिए यह उपसंहार किया है इतमोक्षा अर्थात इतने प्रकार के अति मोक्ष हैं अथ संपद अथाधुना संपद उच्य सपन्ना केंचि सामेंग्नहोत्रादीना कर्मणवता तत्फलायदन संपत्फल सर्वोत्साह फल साधना प्रयतम क्वैगुण्य संभव तदिद महिता सन यकर्माहोत्रादीना यहास आदा आलमी कर्मफल, विद्वत्तायाम, सत्याम, कर्मफल तदेव अन्यथा यकर्मफलकामो तदव संयती अन था राजूधपुरशसर्वेधलक्षणता संभवः अप्यसंभव तत्ठ स्वाध्यायाथम कवल सैत् यदि न स्यात् तत्फलपय क्या संपदैव तत्फल प्राप्ति हि तस्मा संपदा फलव अत संपद आरभ्य अथ संपद अब संपदों का वर्णन किया जाता है संपद का तात्पर्य है कि किसी भी समानता से अग्निहोत्रादि फलयुक्त कर्मों का उस फल के लिए संपादन आरोप किया जाए अथवा संपत्ति के फल देवलोकादि काही ही उज्ज्वलवादि सामान्य के कारण आज्यादि आहुतियों में संपादन किया जाए जो लोग पूर्ण उत्साह से किसी फल के साधन का अनुष्ठान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें किसी भी दोष के कारण उसकी प्राप्ति असंभव हो जाती है अतः इस समय संपत्ति के द्वारा पुरुष आहिताग्नि होकर अग्निहोत्रादि में से जिसका करना संभव हो ऐसे किसी कर्म को लेकर उसी के आश्रय से कर्म फल का ज्ञान होने पर जिस कर्म फल की इच्छा होती है उसी का संपादन कर लेता है नहीं तो राजमेध पुरुषमेध एवं सर्वमेघ मेध रूप कर्मों के अधिकारी तयवर्णिकों को भी उनका फल मिलना असंभव है यदि धनाभावादि के कारण उन राशु आदि के फल की प्राप्ति का कोई उपाय न हो तो उनका वह केवल स्वाध्याय के लिए ही होगा अतः उन्हें उनकी समाप्ति से ही उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी भावना द्वारा किसी अन्य वस्तु का अन्य में आरोप करना संपत्त कहलाता है आदि कर्म बहुत द्रव्य साध्य है तथा उनमें से प्रत्येक कर्म का सभी त्रैवर्णिकों को अधिकार भी नहीं है ऐसी अवस्था में जो धनाभाव या अन्य वर्ण में उत्पन्न होने के कारण उनमें से किसी कर्म को नहीं कर सकते वे संपद द्वारा उनका फल प्राप्त कर सकते हैं यदि संपत् कर्म न होता तो उनके लिए यज्ञों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र केवल स्वाध्याय में ही उपयोगी हो सकता था इसलिए संपदों का प्रतिपादन बहुत उपयोगी है इसीलिए संपदों की भी फुणवत्ता है अतः संपदों का आरंभ किया जाता है शास्त्र संबंधी रिचाएं और उनसे प्राप्त होने वाला फल याज्ञवल होवाच कथीरयता तिस्रति पुरोन्वाक्या चाहिय तृतीया कि तत्चेद प्राणभृदति याज्ञवल्क ऐसा अश्वल ने कहा आज कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में शस्त्र संसन करेगा याज्ञवल्क ने कहा तीन के द्वारा अश्वल वे तीन कौन सी है याज्ञवल्क पुरोन वाक्या याज्ञा और तीसरी सत्या अश्वल इनसे यजमान किसको जीतता है याज्ञवल्क यह या जीतना भी प्राण समुदाय है उस सबको जीत लेता है याज्ञवल्क होवाच अभिमुखीकरणा कतिरय अद्य होता यज्ञ कति कति संख्या भी अयम् करिष्यति ऋग्जाति अयम होतत्व गज्ञे क्यंसती आहेतर त्रिषि ऋग्जातिव प्रत्यात कतमस्ता संख्येयर प्रश्न पूर्वस्तु संख्या विषय अपने अभिमुक करने के लिए अश्वल ने हे याग्वल्क ऐसा कहा कथ भी री होता यज्ञ आज यह होता इस यज्ञ में कितनी ऋचाओं अर्थात कितनी संख्या वाली ऋग जातियों द्वारा शस्त्र संसन करेगा इस पर इतर याज्ञवल्क ने कहा तीन ऋग जातियों द्वारा इस प्रकार कहने वाले याज्ञवल्क से असल ने कहा वे तीन कौन कौन हैं यह प्रश्न जिनकी तीन यह संख्या की गई है उन ऋग्जातियों के विषय में है तथा इससे पहला प्रश्न उनकी संख्या के विषय में है पुनरु पुरोनवाक्या चाग याग कालाया प्रयुज्य ऋच सारी ऋग्जाति पुरोनवाक्युच्यगागा प्रयुज्य ऋच सा ऋग्जातिर्जाजा शस्त्र ज्या प्रयुजते याह सह ऋग्जाती सर्वास्न ऋच वा स्त्रोत्रिया सर्वा एस्वे त्रिशुषुतिस्वर्भवती पुरोनवाक्या चो ऋचाएँ याल से पहले प्रयुक्त होती है वह ऋग्जाती पुरोणवाक्या कही जाती है जो ऋचाएँ याग के लिए प्रयुक्त होती है वही ऋग्जाति याद्या कहलाती है तथा जो शास्त्र शास्त्रकर्म के लिए प्रयुक्त होती हैं वह ऋग जाति सस्या कही जाती है जितनी भी ऋचाएँ हैं वे स्त्रोत्रियाँ हो अथवा कोई अन्य इन तीन ऋग के ही अंतर्गत हैं किम ताभिर जैती येदम प्राणभृदति अतच्च संख्या सामान्याद यंचित प्राण भृजातम तत्सर्व जयति तत्सर्व फलजातम् संपादयती संख्यादि सामान्य उनके द्वारा पुरुष किस पर जय प्राप्त करता है इस पर कहते हैं यह जो कुछ प्राणी समुदाय है उसे जीत लेता है अतः तीन ऋग्जाति और तीन लोगों की संख्या में समानता होने के कारण यह जितना प्राणी समुदाय है वह इस सब को जीत लेता है अर्थात संख्या संख्यादि में समानता होने के कारण वह उस समस्त फल समूह का संपादन कर लेता है